नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 1.07.8 जीरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज के हमारे ख़ास मेहमान जिनको आप सुनेंगे थोड़ी देर में विकास करण हमारे साथ उपस्थित हैं पूना शेगा से, से आप बिलोंग करते हैं और अभी अभी आपने जो है अपनी करियर की शुरुआत करने वाले हैं और कलेक्ट्रेट में आपके जो है सिलेक्शन होने वाला है और ट्रेनिंग के बाद आप किसी न किसी कलेक्टर की पोजीशन पे आप रहेंगे तो हमें बहुत खुशी हुई आपकी बातें सुनकर तो विकास जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बहुत बढ़िया बहुत अच्छे है जी जी मैं चाहूंगा थोड़ा अपने बारे में बताइए आप नमस्कार नमस्कार मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में जी जी, जी उसमें नेवासा तहसील है उसमे गेवरा है छोटा सा हमारा वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और आ, मेरी पढ़ाई गांव में हुई, हुई है दसवीं तक उसके बाद मैंने इलेवेंथ ट्वेल्थ आ, सिटी नगर जिले का शहर है उसमें कम्प्लीट किया उसके बाद मैंने मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से कम्प्लीट किया है और उसके बाद आ, मैंने स्टेट सर्विस कहते हमारे महाराष्ट्र में एम उसकी तैयारी स्टार्ट की और उसके बाद आ, तीसरा प्रयास था मेरा दो इंटरव्यू में फेलर आने के बाद ये तीसरा तीसरी बार मुझे सिलेक्शन मिल गया, गया। और ऑल महाराष्ट्र रैंक मेरा इलेवन था मेरा मुझे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिल गई और मेरे फैमिली में फैमिली बैकग्राउंड मेरा फार्मर है मेरे माता पिता और हमारे वो गांव के हमारे फैमिली डॉक्टर है उनके उनके रिले, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे है इसलिए उनसे उन्हीं के वजह से मुझे इस ओम शांति परिवार का परिचय हुआ बहुत दिनों से हम यहाँ आना चाहते थे <laughs> आ, हमारे डॉक्टर विजय गोसावी जी उनके साथ हम यहाँ आए हैं हमारी भी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की हमारा जॉइनिंग के लिए टाइम है इसलिए हम यहाँ आ गए <laughs> लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बार बार आए बिल्कुल <laughs> बिल्कुल जी विकास जी बहुत अच्छी बात आपने बताया है कि कैसे आपका सिलेक्शन हुआ और तीसरी बार में आपने अटैम्प पूरा किया और पास हो गए तो निश्चित तौर पर आपको उसका जो फल है वो मिल रहा है और डॉक्टर विजय जी के साथ आपका संपर्क है तो आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आना चाहते थे तो अभी आ गए हैं अच्छा मैं चाहूँगा कि अब गाँव में जैसे कि आप जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ के कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताइए आस में आपके गाँव के पास हमारे गाँव मैं नेवासा तहसील से बिलोंग करता हूँ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आपको संत ज्ञानेश्वर पता है जी जी उन्होंने नेवासा स्तल पे उस स्तल पे ज्ञानेश्वरी लिखी है अरे उसको हम भावार्थ दीपिका भी कहते हैं आपको तीर्थ क्षेत्र शनि शिंगनापुर मालूम होगा वो हमारे तालुका में ही बिलोंग करता है उसके बाद देवगढ़ है और हमारा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट वो इतिहास के लिए प्रसिद्ध है वो निजाम शाही की राजधानी पुरानी निजाम शाही की राजधानी थी और हमारा जोग्राफिकल लोकेशन बताए तो गोदावरी नदी हमारे गांव के 10-12 किलोमीटर दूर से गोदावरी नदी जाती है अरे। या। तो वहां पर खेती वगैरह का क्या सिचुएशन है आ, खेती हमारे यहां मूला नदी मूला डैम है उसका पानी खेती को लोगों को मिलता है इसलिए उधर और दूसरी साइड से प्रवारा मुला और गोदावरी ये तीन नदियां जाती है वहाँ से इसलिए खेती अच्छी है वहाँ गन्ने की खेती ज़्यादातर की जाती है अभी हमारे यहाँ के फार्मर फल खेती के लिए शिफ्ट हो गए अच्छा। आप दालिम बोलते दालिम की खेती कर रहे हैं कोई खेत कोई गन्ने की खेती कर रहे हैं खेती का बैकग्राउंड खेती अच्छी है हमारे तालुका की क्योंकि जल सिंचन वहाँ उपलब्ध है इसलिए खेती अच्छी है अन्य दूसरे गांव से ज्यादा बेहतर है आपके हाँ ठीक है वो हमारे महाराष्ट्र में मराठ वाला में सूखा पड़ता है जी, जी, उससे जी। बेटर है हमारा जो गांव है नहीं, वो नहीं। ठीक ठाक है उससे महाराष्ट्र के महाराष्ट्र की संस्कृति में, <laughs> की में बहुत बता सकते है लेकिन फेमस है वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय पंडरपुर बोलते है हमारे यहाँ के जो लोग पंडरपुर को जाते है तीर्थयात्रा करते हैं उनको वारकरी कहते हैं वो हर साल एकादशी रहते हैं, हर साल में दो बार जाते हैं और महाराष्ट्र की कल्चरल में बोले तो लावणी लावणी प्रसिद्ध है मराठी में हाँ मराठ महाराष्ट्र की लावणी भी प्रसिद्ध है चलिए विकास जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और अब जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपके क्योंकि आप गांव से बिलोंग करते हैं गांव के लोगों की जीवन शैली देखा है तो आपको सारी चीज़ें पता हैं तो आप कलेक्ट्रेट पे जाएंगे या काम करना शुरू करेंगे तो किन चीज़ों पर ज़्यादा आपका फोकस होगा आ, भाई हम मे, मेरे पिताजी खेती करते हैं तो मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ वहाँ के मुझे प्रॉब्लम ज्यादा पता है जी, जी, मेरे अंदर वो इमोशनल बोलते हैं सेंसिटिविटी वो ज़्यादा है उ, कि हमारे फार्मर की क्या समस्याएं होती है जी, जी, उसके जी, बारे में हमारे यहाँ मजदूर काम करते हैं उनके प्रॉब्लम है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा जी, जी, जी, उनके लिए मुझे जितना करना कर सकता हो उतना मैं करना चाहता हूँ फार्मर हो मजदूर हो एजुकेशन सेक्टर होगा जी उसके जी लिए मैं मैं अपना 100 परसेंट प्रयास करूंगा चलिए विकास जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके महाराष्ट्र के बारे में आपने बताया वहाँ का कल्चर के बारे में बताया और अपने गांव के संस्कृति के बारे में और वहाँ की जो व्यवसाय है उसके बारे में आपने बताया खेती मेन है और खेती के साथ में अब जो है हॉर्टिकल्चर से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि पानी की समस्या वहाँ नहीं है तो फल वाली जो खेती है वो ज़्यादा कर रहे हैं ये आपने बताया निश्चित तौर पे फल फूलों के साथ अगर वो लोग अपना खेती बनाते हैं या खेती करते हैं तो अच्छी आमदनी भी होती है और एक अलग पहचान भी बनती है तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छी तरह से बताया और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे आप मैं सब ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में अप डाउंस आते रहते हैं, लेकिन हमें हार नहीं मननी चाहिए उसमें जी जी हमें हम हम लोग उस पर काम कर सकते हैं हमारे कई गलतियाँ होती है छोटी छोटी गलतियाँ रहती है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए पहले और उस पर काम करना चाहिए और हमारे लाइफ में हमारा ड्रीम बड़ा होना चाहिए ड्रीम हमारे राष्ट्रपति ए अब्दुल कलाम कहते हैं कि हम ड्रीम बड़ा देखें और जाते जाते एक पंक्तियाँ सुनाता हूँ वो मुझे मोटिवेट करती थी एग्जाम के दौर पे प्रिपरेशन के दौर पे। क्या बात जब तक सफल न हो चैन नींद त्यागो तुम जब तक सफल न हो चैन नींद त्यागो तुम संघर्षों का मैदान छोड़ के मत भागो तुम कुछ किए बिना जय जय नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बहुत बढ़िया चलिए विकास जी बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा और जिस तरह से आपने कहा कि यथास्भव मैंने दायरे में जो चीज़ें होगी वो मैं ज़रूर करूंगा और बड़ा इमोशनल जो है हमारा कनेक्शन है फार्मर और फार्मर की ज़िंदगी से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूं तो उनके लिए बहुत कुछ करना है ऐसे सपना लेकर आप अपने कार्य को करेंगे इन शुभ आशाओं के साथ फिर सारी रेडियो मधुबन की ओर से टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल है करते हैं चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में आपने विकास जी को सुना आशा करूँगा कहीं ना कहीं आपको उनकी बातें अपने जहन में अगर कहीं टच हो गया हो कुछ इंस्परेशन मिला हो कि किस तरह से हम लोग जो है जब तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की एक बार या दो बार फेल हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कंटिन्यू प्रयास करना चाहिए और जब आप सफल हो जाते हो तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगता है तो मेहनत के बिना आपको जो है सफलता भी नहीं मिलता इसलिए हमेशा मेहनत अपने करते रहें और सफलता होना आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है इन्हीं शुभारशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हम आ जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुर रहो